आप कह रहे हैं कि आप ही सोचो ध्यान से अभी आप कह रहे हैं फिर चुंबकीय बल नहीं होगा चुंबकीय बल नहीं होगा तो भार नहीं होगा भार नहीं होगा चुंबकीय बल नहीं हो तो का अकेले भार भार कैसा प्रदर्शित करेगा तो इसका मतलब आप कह रहे हैं हर पदार्थ में बेसिकली विद्युत राहिता है बात इसीलिए अपन क्या कहें सभी पदार्थ चुम्बकीय बल संपन्न उसका आधार क्या बताया है अनुबंधन भार बंधन के रूप में है उसके पहले परमाणु में परमाणु अंशों का गठन के रूप में बताया ये सब चीज है भाई भा, इसके गठन भी एक भार के आधार पर ही बनता है ना? जो परमाणु परमाणु अनुबंधन में आए अणु भार बंधन में आ गये परमाणु अणु अनुबंधन में आ गये परमाणु अनुबंधन में आ गए ये भार बंधन में आए अनुबंधन में आ गए इन दोनों मिलकर के जो है न अनुबंधन बार बंधन के साथ पूरा धरतीय रचना हो गई हाँ। उसको हम बर्बाद करने में लगे हैं इसको विज्ञान कहा जाता है कालिदास में दिया हुआ कि नहीं हुआ पूछ रहे हैं बात ऐसी आगे और आगे हाँ आकर्षण क्या चीज है परस्परता में होता है कोई दो वस्तु के बिना आकर्षण को पहचाना नहीं जा सकता ठीक है परस्परता होना ही ठीक है परस्परता है, है? गुरुताब लघुता से तो एक बड़ा होने से एक छोटा होने से या समान होने से परस्परता होती है ये भी पता लगे और उसके बाद गुरुत्व गुरुत्व हम हाँ हाँ हाँ लघुत्व और गुरुत्व जो है बड़ा छोटा जो है सापेक्ष ऊर्जाओं के रूप में हम पहचानते हैं सापेक्ष ऊर्जा क्या चीजें पूछा ध्वनि चुम्बकीयता विद्युत ठीक है न और उसके बाद वो ताप ताप भी सापेक्ष ऊर्जा है ध्वनि भी सापेक्ष ऊर्जा है विद्युत भी सापेक्ष ऊर्जा है चुंबकीता शाश्वत ऊर्जा है ठीक है ऐसा देखा गया इसको चुंबकीता को भी शाश्वत नहीं मानते वो किस पर किस आधार पर लोहे को पकड़ने के आधार पर हम क्या कहते हैं अनु, अनु बनता है इसीलिए इसमें विद्युत है चुम्बकी ऐसा हम कर रहे हैं बाबा जी रचना एवं साबित चूरजा क्रिया ऐसी रचना एवं साबे चूर्जा क्रिया से क्रिया पदार्थ से और पदार्थ ठेर रचना एवं सापेक्ष ऊर्जा क्रिया से क्रिया से क्रिया से और सापेक्ष ऊर्जा को हम कैसा पहचानते हैं क्रिया से है ना और क्रिया बने सापेक्ष ऊर्जा और क्रिया पदार्थ से और पदार्थ का ह्रास एवं विकास से सापेक्ष ऊर्जा के सदुपयोग एवं दुरुपयोग दुरुपयोग से, दुरुप्योग से। सापेक्ष ऊर्जा को सदुपयोग और दुरुपयोग विधि से हम पहचाने ना तो जि, जो जिसको दुरुपयोग करेगा उससे वह हो जाएगा यह लिखा है ठीक है जैसा आप ही बता रहे हो जैसा न्यूक्लियर अपना शक्ति को खो जाता है न्यूक्लियर के रूप में रहता नहीं बोखा हो गया कि नहीं क्या हो गया बोखा अपने स्वरूप को त्याग देता है ना आप ही कह रहे हो बोलो अब क्या किया जाए जैसा एक बारूद बारूद में गंधक और कल मिशोड़ा होता है इन दोनों को जब जला देते हैं उसमें गैस पैदा होता है उससे पत्थर फुटता है गोला फुटता है जो कुछ भी होता है होता है होने के पश्चात ना तो गंधक रह जाता है ना कल रह जाता है दोनों विकृत हो जाते हैं आप देखते ही हो उसी प्रकार से यह जो परमाणु ऊर्जा भी अपने ऊर्जा को बहिर्गत करने के बाद वो परमाणु ऊर्जा के संपन्न रहना बनता ऐसा है ऐसा रखा है और इसी को ये ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है यहां दिया उसके बाद अभी उसमें कंफ्यूजन हो गया है ये अंतिम आई आई के आंसर जो देखिए कैसा बनता है क्या क्या कहते हैं क्या क्या आज कुछ कहते हैं कल कुछ कहते हैं जैसा भी कुछ कहें उसको सबको सुनना ही सुनना है ठीक है हम लोग एक दिन ईश्वरवादिता को ऐसे ही सुनते रहे अभी निष्ठा से आप लोग ये इन बातों को फुल्लडबाजी को कोहरपन को झूठबाजी को धोखाधड़ी को बड़ी अच्छे से ध्यान देकर के सुनते हो वैसे हम लोग ईश्वरवादिता को भी सुनते रहे इतने ही निष्ठा से सुनते रहे कम से कम इससे ज्यादा भी हो सकता है वहां से मैं आया हमारा यात्रा वहां से है ठीक है एक देखो एक एक छोटी सी बात अपन लिखे हैं भाई सहस्तित्व नित्य प्रभावी कहीं से भी यदि ठोस पदार्थ को तुम छोड़ोगे वो ठोस पदार्थ के साथ ही अपना सहस्तित्व को प्रमाणित करेगा उसके पहले वो रुकने वाला नहीं है ठीक है पानी को कहीं से छोड़ोगे वो पानी के साथ ही वो अपने सहस्तित्व को प्रमाणित करेगा विरल वस्तु को कहीं से भी छोड़ोगे अपने विरल वस्तु के साथ ही अपना प, प, इसको सहस्तित्व को प्रमाणित करेगा अब जो गुरुत्वाकर्षण इस विरल वस्तु के साथ कहा घूम गये बात बता रहे हैं। अभी कोई एक्शन प्लान एक भी नहीं है इसमें एक्शन प्लान सामने आएगा कल तब देखना है? ठीक है अभी अपन केवल बात कर रहे हैं ठीक है सलाह मशवरा कर रहे हैं शुद्ध बुद्धि से परामर्श कर रहे हैं तीसरा बात ये ठीक है, है? आगे, तो, आगे अच्छा बाबा जी पदार्थ राशि का वर्गीकरण चार जातियों में आप पढ़े नहीं हैं तकलीफ है मृत मणि धातु के रूप में है ठीक है ये सभी पदार्थ राशि को हम जोड़ेंगे मट्टी पत्थर और मणि धातु के रूप में हमको मिलता है ठीक है इसमें यह भी देखा गया मृत पाषाण मणि धातु के रूप में परिवर्तित होता हुआ मणि धातु में मृत पाषाण के रूप में परिवर्तित होता हुआ देखा गया होते ही ठीक इस प्रकार से परिणाम सतत बना रहता है श्रमगति परिणाम के आधार पर तो ये बन, बनते बनते बनते अपने कोई यह है गम्य स्थली है वहां तक पहुंचते हैं उसके बाद जो है ना आगे स्थिति को पैदा करते हैं बताया प्राणावस्था का बीज पदार्थावस्था में रहता ही तभी प्राणावस्था पैदा हुआ यह धरती पर गवाहित और उसके उसी प्रकार प्राणावस्था से जब प्राणावस्था में जीवावस्था का बीज समाया रहता है वो जीवावस्था पैदा हुआ है प्रकट है जीवावस्था में मां ज्ञान अवस्था का बीज बना ही रहता है वह ज्ञान अवस्था प्रकट हुआ है। बाबा एक सवाल है यौगिक में रासायनिक तथा भौतिक दोनों परिणाम होते हैं जबकि मिश्रण में केवल भौतिक परिणाम होते हैं क्या बोले को स्पष्ट थोड़ा यौगिक में रासायनिक तथा भौतिक दोनों परिणाम होते हैं जबकि मिश्रण में केवल भौतिक परिणाम नहीं मिश्रण में केवल भौतिक परिणाम होते हैं और यौगिक में भौतिक रासायनिक परिणाम हो जाते हैं ये दिखा ठीक है ना यौगिक में क्या चीज है साहवास में इसमें में क्या चीज है मिश्रण में मिश्रण को साहवास बताया, जैसा पानी और दूध, धूल सहवास किए रहते यौगिक यो, नहीं हुए रहते ठीक है जो उसी प्रकार से कई चीज एक दूसरे के साथ रह सकते हैं वो कभी भी परिणत नहीं हुए रहते एक बात समझ में आता है उसके बाद दूध को पानी को जला दे रो दूध मिल ही जायेगा स्वाभाविक बात है ना दूध और पानी मिला के रखा और पानी को जला दिया तो दूध मिलवा करेगा ठीक है न इसी प्रकार से यदि हम सोचते हैं तो ये जलने वाला जलाने वाला वस्तु तो मिलकर के पानी बन गया पानी को जलाओगे तो फिर बाद में अब मैंने एक जलने वाला एक जलाने वाला मिल जाए ऐसा होता नहीं वो जलाओगे तो वाष्प में भी वैसे ही रहता है पुनः वाष्प पानी ही बनता ठीक ये बनता है यदि इसको इन दोनों वस्तु को अलग करते हैं उसके बाद पानी रहेगा नहीं पानी रहे ये दोनों वस्तु अलग हो ऐसा होता नहीं होगा नहीं दोनों वस्तु अलग होंगे तब तो नहीं रहेगा बाबा तो, तो है ही समान बा, बात इतनी तो उसके आधार पर जो ये जो योगिक में योगिक का मतलब है दोनों प्रकार के आचरण त्याग करके दो वस्तु कम से कम दोनों त्याग करके तीसरे प्रकार के आचरण में शुरू किया सहवास का मतलब है साथ साथ में रहते हैं अपने अपने गुणों से ठीक है ना आगे तो बाबा सहवास में अपना आचरण नहीं त्यागते कहाँ त्यागते दूध और पानी को त्या... मिला के रखोगे पानी का त्याग रहता है आचरण को दूध कब त्यागा रहता है यदि त्यागा होता तो पानी को जला देने से दूध का ही को मिलता है तो केवल मिश्रण को आप सहवास कह रहे हैं परंतु जो योगिक को भी बाबा आजकल अलग तो कर देते हैं उसको क्या कहेंगे ठीक है ना अलग करने के बाद योगिक रहेगा न रहे, नहीं ना रहे। तो वो तो ठीक है फिर क्या कह रहे नहीं यहाँ पर एक परिभाषा ऐसी भी है सहवास की कि जिस योग के अन्तर विलगिकरण संभव हो इस हाँ ठीक हाँ, है संभव तो बाकी बाकी वो जो जितना सुगमता से विलगिकरण सुब्रत सुगम है उतना तो सुगमता से विलगिकरण ना हो वो ये है यौगिक है जितना सुगमता से इसको दूध और पानी को अलग किया जा सकता है पानी में जो जलने वाला जलाने वाले को अलग नहीं किया जा सकता इसको कुछ विशेष प्रयत्न करना पड़ता है भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया ये दोनों में वही बताए ना भाई दो वस्तु अपने आचरण को त्याग करके तीसरे आचरण में आ गया रसायन ठीक है दोनों एक साथ रहे अपने अपने आचरण करते रहे ये जो है ना ये जो है ये है शाहवास मिश्रण भौतिक क्रिया किस चीज को कह रहे हैं वही मिश्रण क्रिया को भौतिक क्रिया एक्ट के क्या बोला है बाबा आपने ये हाँ? बोला है कि जिस योग के अनंतर, अनंतर विलगिकरण न हो हाँ? इसको एक्ट के ऐक हाँ? जो जैसा कि पानी पानी में मिला दिया पानी भी यौगिक है और दूसरा पानी भी यौगिक है इन दोनों को मिला दिया ये पहले मिलाया हुआ पानी बाद वाला पानी का अब नहीं होगा नहीं। बस तो सजातीय वस्तुओं का ही ऐक है सजातीय वस्तु हो तो वो, वो, वो मैंने वो भी यौगिक हो दोनों यौगिक दोनों यौगिक दोनों यौगिक हो ये प्रजाति की ये तो दो भौतिक वस्तुओं में मिला देंगे तो भी तो उनको अलग नहीं कर पाएंगे ना जिस तरह से आप उदाहरण दे रहे हैं जैसा मट्टी से मट्टी को मिलाया आपका कहना ऐसा है ठीक है वो तो वो तो मान लिया तो आप कहना एक किलो मने दो किलो मट्टी को पलक कर सकते ये पानी अलग है वो पानी अलग नहीं होता है ये वो तो मट्टी में हुआ हाँ, नहीं है मट्टी में जो है मट्टी में हम पहले से ही मात्रा से मिलाते हैं मात्रा से पहचानते हैं मिलाये मात्रा से मानते हैं निकालें इसमें जो गुण संबंध संपन्न है यौगिक वस्तु तो, पानी पानी से मिलाना ये दोनों में समान गुण है वह समान मात्रा है गुण और मात्रा में भिन्नता यही मात्रा समान गुणवाला मिलने के बाद ये पहले गुणवाला मिलाया हुआ गुणवाला का अलग अलग दिखता है मात्रा अलग अलग दिखता सामान्य है बात सामान्य सिद्धांत है जो गुण, गुण भौतिक वस्तु में कम है गुण, गुण प्रधान नहीं मात्रा प्रधान है गुण किस चीज़ को कह रहे हैं आप वो जो उसका जो आचरण बनता है ठीक है न जो दो वस्तु मिलकर के भिन्न आचरण बनता है वो गुण है ये मूल गुण से ही रहते हैं इसमें रूप प्रधान हो जाते हैं उसमें गुण प्रधान होते हैं जीवो में स्वभाव प्रधान होते हैं मानव में ज्ञान प्रधान होते इतना ही बात अच्छा आगे चलो बढ़िया है। बाबा यहाँ ऐसे लिखे हैं सात्विक शक्तियों की गुण संख्या है, है? साहतियों की गुण संख्या है सम विषम मध्यस्थ के रूप में पहचाना होती है पहचान होती है यही प्रभाव है ठीक तो है सम विषम मध्यस्थ रूप में गुणों का संख्या गुणों को ऐसा पहचाना गया सम का मतलब है उद्भवकारी गुणों को अपन सम कहते हैं विभवकारी गुणों को मध्यस कहते हैं प्रलयकारी गुणों को हम विषम कहते हैं यह नाम दिया ठीक है ना? गुण का मतलब है सापेक्ष शक्तियां शक्तियां जब प्रयोग होते हैं किसी का उद्भव करेगा किसी का विभव करेगा किसी का प्रलय करेगा कि कुछ भी ना करें ऐसा शक्ति का कुछ प्रयोग होते ही ठीक है मानव अपने शक्तियों का प्रयोग किया इच्छा शक्तियों का एक मैंने विचार शक्तियों का प्रयोग प्रयोग किया उससे जो होने वाले परिणाम आपके सामने आ चुका है कुछ बात लगता है प्रलय के जा क्या कुछ बात लग रहा है कि ने ने उसके उद्भव के ओर जा रहा है कुछ बात कह रहा है कि विभव के ओर जा रहा है लगता है प्रलय वाला ज्यादा हो गया तब अपन सोच रहे बात है ठीक बात बाबा जी कोश। हम्म। कोष चैतन्य और जड़ी क्या दोनों सब कोशों से बना हुआ जैसे तो प्राण में अन्न में कोष ये समझ में नहीं आता तो बाबा जी क्या कहें पांच कोशों की जो बात कही है आपने उस पर कुछ प्रश्न चाह रहे हैं अभी वो आ गया प्रश्न? आ गया, गया। क्या कहते हाँ आ, आ गया, गया बाबा आ गया। पांच कोषों के बारे में अपन दो विधा में प्रस्तुत किया एक परमाणु में पंचकोषों की बात किया है शरीर में रचना में पंचकोषों को बताया ठीक है परमाणु में कम से कम जो कार्य करता हुआ अंशों का जो परमाणु है उसमें कम से कम दो दो कोष रहता है प्राणमय कोष अन्नमयी कोष अनमय कोश उसको बदनाम दिया अंशों का घटता बढ़ता हुआ क्रिया को अनमय कोश नाम दिया ठीक है समझ में आता है परमाणु ज्यादा अंशों से होना कम अंशों से होना इसको अनमय कोश नाम दिया ठीक है तो सत्ता में संपृक्त है सत्ता पारगामी है वस्तु ऊर्जा संपन्न है इसको प्राणमय कोश का ठीक है ये दोनों समझ में आता है कि नहीं नहीं आता है।, नहीं आता है आता है ना? उसके बाद आता है प्राणावस्थाए प्राणावस्था आने के बाद क्या हो गई भाई उसमें जड़ हो गया पत्ती हो गया पत्ती से कुछ लेने वाली बात आ गई जड़ से कुछ लेने वाली बात आ गई उसमें चयन करने के गुण आ गए जैसा धतूरे का जड़ गन्ने का झड़ दोनों को एक धरती पर डालते है गन्ने का जड़ अपने जरूरत की चीजों को चयन करता है धतौरे की जड़ अपने जरूरत की चीजों को गढ़ चयन करता है धतौरा खाने से आदमी मर जाता है और गन्ना खाने से आदमी जीवित रहता है